दास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आखने की कोई जरूरत न होती सूरदास ने आखें फोड़ ली इसलिए कि न रहेंगी आंखें न मन में उठेगी कामना न उठेगी वास्तु पर आंखों से कामना नहीं उठती कामना उठती है मन से आ गीता की ये अद्भुत कथा एक अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं अगर अंधा आदमी ना हो इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता बहरा भी सुनना चाहता है उसे जो उसे सुनाई नहीं पड़ता सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है तो पहली बात तो आपसे यह कहना चाहूंगा कि स्मरण रखें ध्रृतराष्ट्र अंधे हैं लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है नीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक जानने को पीड़ित जानने को आतुर आतरे दूसरी बात यह भी स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के सौ पुत्र हैं लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंख वाली नहीं हो सकती भला ऊपर से आंखें दिखाई पड़तीं? अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं तो भला ऊपर की आंख हो भीतर की आंख पानी कठिन है ये दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है धरतराज से जन्मे हुए सौ पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे आंखें उनके पास थी लेकिन भीतर की आंख नहीं थी अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है फिर भी ये पिता क्या हुआ ये जानने को उत्सुक है तीसरी बात यह भी ध्यान रख लेनी जरूरी है कि धर्तराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े उस दिन धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र बचता नहीं है और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती रहा होगा वो धर्म क्षेत्र था नहीं रहा होगा कभी पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे ये प्रारंभ भी अद्भुत है ये इसलिए भी अद्भुत है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल धर्म क्षेत्र में क्या होता है वो धतराष्ट्र संजय से पूछते कि वहां युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है क्या कर रहे हैं वो मैं जानना चाहता हूं धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है तो हम अधर्म को क्या दोष दें क्या निंदा करें सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चले तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजायधर्म क्षेत्रों के ये व्यंग भी समझ लेने जैसा है कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा है और आज ही होने लगा है ऐसा भी न समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बन गए हो हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठा हुए थे ये मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपाशा है ये मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है ये मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है वो धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता वो वहां भी युद्ध के लिए तैयारियां कर लेता है इसे इस मरण रखने के लिए उपयोगी है और ये भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि तब जस्टिफिकेशन तब न्यायुक्त भी मालूम होने लगता है तो ये अंधे धर्तराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की है उससे ये धर्म ग्रंथ शुरू होता है सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न होंगे उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती वो अंधा ही जिज्ञासा कर रहा है राष्ट्र को युद्ध का रिपोर्ट निवेदित करने वाले अंध दुष्ट राष्ट्र को युद्ध का रिकॉर्ड निवेदित करने वाले संजय की गीता में क्या भूमिका है संजय क्या क्लेयर वॉयस दूरदृष्टि या क्लेयर ऑडियंस दूर श्रवण की शक्ति रखता था संजय की चित्त शक्ति की गंगोत्री कहाँ पर है वो स्वयंभू भी हो सकती है संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है स्वाभाविक है संजय बहुत दूर बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी खबर धृतराष्ट्र को देता है योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं वे ही आंखें नहीं और भी आंख है मनुष्य के पास जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को लाम कर देख लेकिन योग क्या कहता है इससे जो कहता है वो सही भी होगा ऐसा नहीं संदेह होता है मन को इतने दूर संजय कैसे देख पाता है क्या वो सर्वज्ञ है नहीं पहले तो बात ये कि दूरदृष्टि क्लेवाइंस कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है सर्वज से उसका कोई संबंध नहीं है बड़ी छोटी शक्ति है और कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़े ही श्रम से विकसित कर सकता है और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी बूल से वो शक्ति किसी व्यक्ति को सहज भी विकसित हो जाती एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद नाम है टेट सीरियो उसके संबंध में दो बातें कहना पसंद करूंगा तो संजय को समझना आसान हो जाएगा क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे और न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोल कल्पना समझना शुरू कर दिया है इसलिए संजय को छोड़े अमरीका में आज जिंदा आदमी है एक टेट सीरियो जो कि कितने ही हजार मील के दूर पर कुछ भी देखने में समर्थ है न केवल देखने में बल्कि उसकी आंख उस चित्र को पकड़ने में भी समर्थ है हम यहाँ बैठकर ये जो चर्चा कर रहे हैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ टेड सीरियो अगर कहा जाए कि अहमदाबाद में इस मैदान पर क्या हो रहा है तो वो पांच मिनट आंख बंद करके बैठा रहेगा फिर आंख खोलेगा और उसकी आंख में आप सबकी बैठी हुई तस्वीर उसकी आंख में दूसरे देख सकते और उसकी आंख में जो तस्वीर बन रही उसका कैमरा फोटो भी ले सकता है हजारों फोटोए लिए गए हैं, हजारों चित्र लिए गए हैं, और डेड सीरियो की आंख कितनी ही दूरी पर किसी भी तरह के चित्र को पकड़ने में समर्थ है न केवल देखने में बल्कि चित्र को पकड़ने में भी टेट सिरियो की घटना ने दो बातें साफ कर दी है एक तो संजय कोई सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि टेट सिरियो बहुत साधारण आदमी है कोई आत्मज्ञानी नहीं है टैट सिरियो को आत्मा का कोई भी पता नहीं है टैट सिरियो की जिंदगी में साधुता का कोई भी नाम नहीं है लेकिन टेट सिरियो के पास एक शक्ति है वो दूर देखने की विशेष है शक्ति कुछ दिनों पहले स्किंडनेविया में एक व्यक्ति किसी दुर्घटना में जमीन पर गिर गया कार से उसके सिर को चोट लग गई और अस्पताल में जब होश में आया तो बहुत मुश्किल में पड़ा उसके कान में कोई जैसे गीत गा रहा हो ऐसा सुनाई पड़ने लगा उसने समझा कि शायद मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया लेकिन एक या दो दिन के भीतर स्पष्ट सब साफ होने लगा और तब तो ये भी साफ हुआ कि दस मील के भीतर जो रेडियो स्टेशन था उसके कान ने उस रेडियो स्टेशन को पकड़ना शुरू कर दिया फिर उसके कान का सारा अध्ययन किया गया और पता चला उसके कान में कोई भी विशेषता नहीं है लेकिन चोट लगने से कान में छुपी कोई शक्ति करना पड़ा क्योंकि अगर 24 घंटे ऑन ऑफ करने का तो कोई उपाय नहीं था अगर उसे कोई स्टेशन सुनाई पड़ने लगे तो आदमी पागल ही हो जाए पिछले दो वर्ष पहले इंग्लैंड में एक महिला को दिन में ही आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए वो भी एक दुर्घटना में ही हुआ छत से गिर पड़ी और दिन में आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए तारे तो दिन में भी आकाश में होते कहीं चले नहीं जाते सिर्फ सूर्य के प्रकाश के कारण ढक जाते हैं रात फिर उगड़ जाते हैं प्रकाश हट जाने से लेकिन आंखें अगर सूर्य के प्रकाश को पार करके देख पाए तो दिन में भी तारों को देख सकती उस स्त्री की भी आंख का ऑपरेशन ही करना पड़ा ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो दिन में आकाश के तारों को देख लें कान में भी शक्तियां छिपी हैं जो दूर के रेडियो स्टेशन से विस्तारित ध्वनियों को पकड़ लें आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को पार करके देख लें लेकिन अध्यात्म से इनका कोई बहुत संबंध नहीं है तो संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो ऐसा नहीं है संजय विशिष्ट व्यक्ति जरूर है वो दूर युद्ध के मैदान पर जो हो रहा है उसे देख पा रहा है और संजय को इस शक्ति के कारण कोई परमात्मा कोई शक्ति की उपलब्धि हो गई हो ऐसा भी नहीं है संभावना तो यही है कि संजय इस शक्ति का उपयोग करके ही समाप्त हो गया हो अक्सर ऐसा होता है विशेष शक्तियां व्यक्ति को बुरी तरह भटका देती है इसे योग निरंतर कहता है कि चाहे शरीर की सामान्य शक्तियां हो और चाहे मन की साइकिक पावर्स की विशेष शक्तियां हो शक्तियों में जो उलझता है वो सत्य तक नहीं पहुंच पाता है पर यह संभव है और इधर पिछले सौ वर्षों में पश्चिम में साइकिकल रिसर्च ने बहुत काम किया है और अब किसी आदमी को संजय पर संदेह करने का कोई कारण वैज्ञानिक आधार पर भी नहीं रह गया है और ऐसा ही नहीं कि अमरीका जैसे धर्म को स्वीकार करने वाले देश में ऐसा हो रहा हो तो रूस के भी मनोवैज्ञानिक मनुष्य की अनंत शक्तियों का स्वीकार निरंतर करते चले जा रहे हैं और अभी चांद पर जाने की घटना के कारण रूस और अमरीका के सारे मनोवैज्ञानिकों पर एक नया काम आ गया है और वो ये है कि यंत्रों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता और जब हम अंतरिक्ष की यात्रा पर पृथ्वी के वासियों को भेजेंगे तो हम उन्हें गहन खतरे में भेज रहे हैं और अगर यंत्र जरा भी बिगड़ जाए तो उनसे हमारे संबंध सदा के लिए टूट जाएंगे और फिर हम कभी पता भी नहीं लगा सकेंगे कि वे यात्री कहां खो गए वे जीवित जीवित नहीं वे किस अनंत में भटक गए हम उनका कोई भी पता न लगा सकेंगे इसलिए एक सब्स्टिट्यूट एक परिपूरक व्यवस्था की तरह दूर से बिना यंत्र के देखा जा सके सुना जा सके खबर भेजी जा सके इसके लिए रूस और अमरीका की दोनों की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अति आतुर हैं और बहुत देर न होगी कि रूस और अमरीका दोनों के पास संजय होंगे हमारे पास नहीं होंगे संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है लेकिन संजय के पास एक विशेष शक्ति है जो हम सबके पास भी है और विकसित हो सके दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योदन सदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवित संजय ने कहा युद्ध की तैयारी के समय व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर ने द्रोणाचार्य के पास वचन कहें पश्यता पांडुपुत्राण आचार्य महती चमु व्यूटा द्रुपुत्रेण तव शीषेण धीमता त्र शूरा महेश्वासाजुन सी युयुदानो विराट द्रुपथ हे आचार्य आपके तीक्षणभुक्तिशिष्य दुष्टद्रुम द्वारा शकट पद्मा आदि व्यूहाकार से रची गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए सेना में सभी योद्धा शुरवीर महाधनुर्धारी एवं पराक्रम में भीम और अर्जुन के तुल्य है उनमें सात्यकी विराट महारथी द्रुपद है सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और प्रतिबिंद आदि द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे आचार्यवर हम लोगों के माध्यम में बल पौरुष पराक्रम आदि से उत्कृष्ट जो मेरी सेना के नायक हैं, उन्हें आपके परिज्ञान के लिए मैं आपसे कहता हूँ मनुष्य का मन जब हीनता की ग्रंथि से इन्फीरियरिटिक कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है जब मनुष्य का मन अपने को भीतर हीन समझता है तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है लेकिन जब हीन व्यक्ति नहीं होते हैं तब सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती ये दुर्योधन कह रहा है भीष्म से पांडवों के सेना में कौन कौन महारथी कौन कौन महायोद्धा इकट्ठे इससे वो शुरू कर रहा है ये बड़ी प्रतीकी, बड़ी सिंबॉलिक बात है साधारणता शत्रु की प्रशंसा से बात शुरू नहीं होती साधारणता शत्रु की निंदा से बात शुरू होती साधारणता शत्रु के साथ अपनी प्रशंसा से बात शुरू होती शत्रु की सेना में कौन कौन महावीर इकट्ठे हैं दुर्योधन उनसे बात शुरू कर रहा दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं हिंता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं और ये बड़े मजे की बात है कि अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो तो उस बुरे आदमी से बदतर होता है जो हिंनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल आस्वस्थ है ये एक बुनियादी अंतर सदियों में पड़ा है बुरे आदमी पहले भी थे अच्छे आदमी पहले भी थे ऐसा नहीं है कि आज बुरे आदमी बढ़ गए हैं और अच्छे आदमी कम हो गए आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं, अच्छे आदमी उतने ही हैं। अंदर क्या पड़ा है निरंतर धर्म का विचार करने वाले लोग ऐसा प्रचार करते रहते हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब लोग बुरे हो गए हैं ऐसी उनकी धारणा मेरे ख्याल में बुनियादी रूप से गलत है बुरे आदमी सदा थे अच्छे आदमी सदा थे अंतर इतना ऊपरी नहीं है अंतर बहुत भीतरी पड़ा है बुरा आदमी भी पहले हिंदा की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था आज अच्छा आदमी भी हिंता की ग्रंथी से पीड़ित है। ये गहरे में अंतर पड़ा है आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से ही अच्छा अच्छा है भीतर स्वयं भी आश्वस्त नहीं और ध्यान रहे जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है उसकी अच्छाई टिकने वाली अच्छाई नहीं हो सकती है बस स्किन डीप होगी चमड़ी के बराबर गहरी होगी जरा खरों लो और उसकी बुराई बाहर आ जाएगी और जो बुरा आदमी अपनी बुराई के होते हुए भी आश्वस्त है उसकी बुराई भी किसी दिन बदली जा सकती है क्योंकि बहुत गहरी अच्छाई बुनियाद में खड़ी वो स्वयं का आश्वासन इस बात को नमस्त जीवित नाना शस्त्रे विशारद आप भ्रीष्मिता महाकर्ण युद्ध में दुर्जय कृपाचार्य अश्वत्थान विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरे श्रवा बांग भगवत कृतवर्मा आदि और भी अनेक शुरों ने प्राण देकर भी मेरी ईद कराने का निश्चय कर रखा है ये सभी लोग भंती भंती के शस्त्रों से युद्ध करने वाले और सब प्रकार के युद्धों में कुशल है अपर्याप्तम तदास्तम पलम भीष्म विरक्षित यद्यपि तो हमारी सेना युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है फिर भी उसके रक्षा विष्म पितामह है अतएव वह विजय के लिए पर्याप्त खड़ी पांडवों की सेना युद्ध के लिए पर्याप्त होने पर भी दिनसेन से रक्षित होने के कारण अपर्याप्त भी है हमारी विजय विश्व पितामह के अधीन है इसलिए पूरे फल को जानते हैं वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर होना लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में खड़े थे वह अर्जुन को दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावना भीम से ही पैदा होती थी उसके कारण थे अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था अर्जुन डमाडोल हो सकता है इसकी संभावना दुर्योधन के मन में भी अर्जुन युद्ध से भाग सकता है इसकी कोई गहरी अचेतन प्रती दुर्योधन के मन में अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि के लेकिन ज्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जा सकता है अर्जुन बुद्धिमान है और जहाँ बुद्धि है वहाँ अर्जुन विचारशील है और जहां विचारशीलता है वहां पूरे परस्पेक्ट पूरे परिप्रेक्ष्य को सोचने की क्षमता युद्ध तो जैसी स्थिति में आंख बंद करके उतरना कठिन दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम का भीम और दुर्योधन के भी पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया है अर्जुन पलायनवादी दिखाई पड़ा है वह स्केपिस्ट मालूम पड़ा है अर्जुन जैसे व्यक्ति की संभावना यही है अर्जुन के लिए युद्ध भारी पड़ा है युद्ध में जाना है। अर्जुन अपना को रूपांतरित करते ही होगा अर्जुन एक नए पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी हो सकता है भीम जैसा था उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था भीम के लिए युद्ध सहजता है जैसे दुर्योधन के लिए सहजता है इसलिए दुर्योधन भीम को केंद्र में देखता है तो आकस्मिक नहीं लेकिन यह युद्ध के प्रारंभ के बाद युद्ध की निष्पत्ति क्या होती है अंत क्या हो जाएगी पता नहीं हमें पता है और ध्यान रहे अक्सर ही जीवन होता है वैसा अंत नहीं होता है अक्सर ही अंत सदा ही अनिर्णित अंत सदा ही अदृश्य अक्सर ही जो हम सोचकर चलते हैं वो नहीं होता अक्सर ही जो हम मानकर चलते हैं वो नहीं होता जीवन एक अज्ञात यात्रा है इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वो अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रथ हो सकते हैं लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते निष्पत्ति कुछ और होती है ख्याल तो दुर्योधन का यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकेंगे हो सकता था लेकिन दुर्योधन कि दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया वो भी सोच लेने जैसा है कृष्ण का ख्याल ही न था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उन्हें युद्ध में रथ करवा सकते हैं हम सबको भी ख्याल नहीं होता जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा इसका हमें कभी ख्याल नहीं होता हम जो भी हिसाब लगाते हैं वो दृश्य का होता है अद्रश्य भी बीच में इंटरपेनिट्रेट कर जाएगा अद्रश्य भी बीच में उतर आएगा हमें बिल्कुल खाद नहीं होगा प्रश्न के रूप में अग्रस्त उतर आया है और सारी कथा बदल गई जो होता वो नहीं होता और जो नहीं होने की संभावना इसलिए जब जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वो शाख खाए बिना नहीं रह सकता उसको धक्का लगता है जब इमोशन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी वो घबरा गया क्योंकि जब अर्जुन जो कह रहा था वो सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा वो ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था जब हेनरी थारू ने इस जगह आके देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं तो वो भी घबरा गया हिंदी थारों ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे गांधी को भी वही तकलीफ थी उनकी पीड़ा भी वही थी लेकिन जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती जिंदगी बहुत अनूठी जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं गंगा की धारा की तरह बहती है उसके रास्ते पहले से तय नहीं और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है जो भी तैयार था जो भी आदमी ने निर्मित किया था जो आदमी की बुद्धि सोचती थी सब उलटफेर हो जाता है इसमें बीच में परम परायेगा इस युद्ध में इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना ना थी इसलिए वो जो कह रहा है प्रारंभिक वक्तव्य है जैसा की हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं बीच में अज्ञात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है अगर हम जिंदगी के पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वो सब गलत हुआ जहाँ सफलता सोची थी वहाँ असफलता मिली जो पाना चाहता था वो नहीं पाया जा सका जिसके मिलने से सुख सोचा था वो मिल गया और दुख पाया और जिसके मिलने की कभी कामना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे सब उल्टा हो जाता है लेकिन इतना बुद्धिमान आदमी जगत में कम है जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में ले हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं काफ हम अंत को पहले ध्यान में ले तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले ले तो युद्ध नहीं हो सकता दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता अंत को मानकर चलेगा कि ऐसा होगा इसलिए वो कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान है लेकिन जीत हमारी ही होगी मेरे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आत तो लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता हम सारा जीवन भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं हो सकता है और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो अंत में जीत जाता है असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है अंत में हार जाता है सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है अंत में जीत जाता है लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहां संभव है जो देख पाता है वो धार्मिक हो जाता है जो नहीं देख पाता वो दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है आचार्य जी एक तो अज्ञात का वीर होता व्यक्ति का अपना विल होता है दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात का क्या विल है अज्ञात की क्या इच्छा है पूछते हैं व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की क्या इच्छा है व्यक्ति कभी नहीं जान पाता है हम व्यक्ति अपने को छोड़ दे मिटा दे तो तत्काल जान लेता है अज्ञात के साथ एक हो जाता है बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक कि बूंद सागर के साथ खो ना जाए व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए है तब तक नहीं जान सकता व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती तब जानने का सवाल ही नहीं उठता तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसा अज्ञात उसे जिलाता है तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा तब व्यक्ति की कोई फलाकांक्षा तब व्यक्ति की कोई अपनी अभीपा तब व्यक्ति की समग्र की आकांक्षा के ऊपर अपनी थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रह जाता जब तक व्यक्ति है तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जाना जा सकता और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की कोई जरूरत नहीं जो भी होता है वो अज्ञात ही करवाता है तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं कि वो अपने को छोड़ दे अज्ञात के हाथों में समर्पित कर दे क्योंकि तो वो जिन्हें सोच रहा है कि ये मर जाएंगे वो अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं कि वो जिन्हें सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जुम्मेवार हो जाऊंगा उनके लिए वो बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा अगर वो अपने को बचाता है तो जुम्मेवार हो जाएगा अगर अपने को छोड़कर साधन वाक्षीव लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती व्यक्ति अपने को खोदे दे में व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे छोड़ दे अहकार को तो ब्रह्म की इच्छा ही फलित होती है अभी भी वही फलित हो रही है ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे टूटेंगे नष्ट होंगे छोटी सी कहानी में निरंतर कहता रहा हूं मैं कहता रहा हूं कि नदी में बहुत बाढ़ आई और दो छोटे से दिन के उस नदी में बह रहे हैं एक दिन का नदी में आड़ा पड़ गया है तो नदी रोकने की कोशिश कर रहा है और वो चिल्ला रहा है बहुत जोर से कि नहीं बढ़ने देंगे नदी को यद्यपि नदी बड़ी जा रही है वो चिल्ला रहा है कि रोक कर रहेंगे यद्यपि रोक नहीं पा रहा है वो चिल्ला रहा है कि नदी को हर हालत में रोक कर ही रहूंगा जीव या मरू लेकिन वहां जा रहा है नदी को न उसकी आवाज सुनाई पड़ती न उसके संघर्ष का पता चलता छोटा सा दिन का नदी को उसका कोई भी पता नहीं है नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दिन के को बहुत फर्क पड़ रहा है उसकी जिंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है वहां जा रहा है नहीं लड़ेगा जहां पहुंचेगा वहीं पहुंचेगा लड़के थी लेकिन ये बीच का क्षण ये बीच का काल दुख दीरा और द्वंद और चिंता का काल हो जाए उसके पड़ोस में एक दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने को वो नदी में आड़ा नहीं पड़ा है सीधा पड़ा है नदी जिस तरफ बह रही उसी तरफ और सोच रहा है कि मैं नदी को बहने में सहायता दे रहा हूं उसका भी नदी को कोई पता नहीं तो सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुंचा ही दूंगा मेरे साथ है तो पहुंच ही जाएगी नदी को उसकी सहायता का भी कोई पता नहीं है। लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता हम दोनों तिनको को बहुत फर्क पड़ रहा है जो नदी को सांस बहा रहा है वो बड़े आनंद में है वो बड़ी मौज में नाच रहा है और जो नदी से लड़ रहा है वो बड़ी पीड़ा में है उसका नाच नाच नहीं है एक दुख स्वप्न उसका नाज जो उसके अंगों की टूटन है वो तकलीफ में पड़ा है हार रहा है और जो नदी को बहा रहा है वो जीत रहा है व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है लेकिन लड़ सकता है इतनी स्वतंत्रता है और लड़के अपने को चिंतित कर सकता है इतनी स्वतंत्रता है छात्र का एक वचन है जो बड़ा कीमती है वचन है ह्यूमेनिटी इज कंडेम टू बी फ्री आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है दिवस है कंडेम्ड निंदित है स्वतंत्र होने के लिए लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर अपनी स्वतंत्रता को वो ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है और तब उसका जीवन दुख पीड़ा एंग्विश संताप का जीवन होगा और अंततः पराजय फल होगी और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण बना सकता है तब जीवन आनंद का बिलिस का नृत्य का गीत का जीवन होगा और अंत अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं वो जो दिन का सोच रहा है कि नदी को सांस दे रहा हूं वो विजय ही होने वाला है उसकी हार का कोई उपाय नहीं है और जो नदी को रोक रहा है वो हारने ही वाला है उसकी जीत का कोई उपाय नहीं है ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता है लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है और तब अपनी इच्छा खो जाती वैज्ञानिक सिद्धि में व्यक्ति का अपना कुछ होता है और अज्ञात इसमें वैज्ञानिक सिद्धि में कैसे उतरता होगा एक रखने की बात बन जाती है ऐसा साधारण लगता है कि वैज्ञानिक खोज में व्यक्ति की अपनी इच्छा काम करती है ऐसा बहुत ऊपर से देखने पर लगता है बहुत भीतर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा अगर जगत के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हम देखें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे कि जगत के सभी बड़े वैज्ञानिकों के अनुभव बहुत और हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में विज्ञान की जो धारणा पैदा होती है वैसा अनुभव उनका नहीं है मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल दिनों से पीड़ित किए हुए उसे हल करती हूं और हल नहीं होता है थक गई हूं परेशान हो गई हूं आखिर हल करने की बात छोड़ दी और एक रात दो बजे वैसे ही कागजात टेबल पर छोड़कर अधूरे सो गई हूं और सोच लिया कि अब इस सवाल को छोड़ ही देना थक गया व्यक्ति लेकिन सुबह उठ के देखा है कि आधा सवाल जहां छोड़ा था वो सुबह पूरा हो गया कमरे में तो कोई आया नहीं द्वार बंद थे और कमरे में भी कोई आके उसको हल कर सकता था जिसको मैडम क्यों हल नहीं कर सकती थी इसकी भी संभावना नहीं नोबल प्राइज विनर थी वो महिला घर में नौकर चाकरी थे उनसे तो कोई आशा नहीं है वो तो और बड़ा मेरा होगा कि घर में नौकर चाकर आके हल कर दे लेकिन हल तो हो गया और आधा ही छोड़ा था और आधा पूरा है तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई सब द्वार दरवाजे देखे कोई परमात्मा उतर आए इसकी भी आस्था उसे नहीं हो सकती कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया था लेकिन गौर से देखा तो पाया कि बाकी अक्षर भी उसके ही है तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि रात तो वो नींद सपने में उठी सपने का उसे याद आ गया वो सपने में उठी है उसने सपना देखा कि वो सवाल हल कर रही है वो नींद उठी है दाँत में और उसने सवाल हल किया है फिर तो ये उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल न हो तब वो उसे तकिये के नीचे दबा के सो जाए रात उठ के कर ले तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी व्यक्ति थी रात नींद में हम खो जाती भूम सागर से मिल जाती और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया वो हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है खोज पाता है आख एक सवाल हल कर रहा था वो हल नहीं होता था वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया था सम्राट ने कहा था हल करके ही लाओ आकमदीज की सारी प्रतिष्ठा हल करने पर निर्भर थी लेकिन थक गया रोज सम्राट का संदेश आता है कि कब तक हल करोगे सम्राट को किसी ने एक सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया था लेकिन सम्राट को सत्ता की धोखा दिया गया और सोने में कुछ मिला लेकिन बिना आभूषण को मिटाये पता लगाना है कि उसमें कोई और धातु तो नहीं मिली अब उस वक्त तक तो कोई उपाय नहीं था जानने का और बड़ा था आभूषण उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी गई हो तो वजन तो बढ़ ही जाएगा आगम थक गया परेशान हो गया फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ है पड़ा हुआ है बस अचानक नंगा ही था सवाल हल हो गया भागा भूल गया आगम अगर होता तो कभी ना भूलता कि मैं नंगा हूं सड़क पे आ गया और चिल्लाने लगा ए रेखा मिल गया और भागा राजमहल की तरफ लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे उसने कहा लेकिन ये तो मुझे ख्याल ही नहीं लगा घर वापस आया ये जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नग्न ये आतंडीप नहीं था आकमदीप सड़क पर तो नहीं पहुंच सकता था ये व्यक्ति नहीं था और ये जो हल हुआ था सवाल ये व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था ये निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ था ये बाथरूम में पड़ा था आपने टब में रिलैक्स ध्यान घट गया भीतर उतर गया सवाल हल हो गया जो सवाल स्वयं से हल ना हुआ था वो टब ने हल कर दिया टब हल करेगा सवाल जो स्वयं से हल नहीं हुआ था वो पानी में लेटने से हल हो जाए पानी में लिटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था वो नंगे होने से हाल हो जाए, नहीं कुछ और घटना घट गई ये व्यक्ति नहीं रहा कुछ देर के लिए अव्यक्ति हो गया ये कुछ देर के लिए ब्रह्म के श्रोत नक खो गया अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के आइंस्टीन के मैथ प्लेक के या एजेंडर के या एडिशन के इनके अगर हम अनुभव पढ़े तो इन सबका अनुभव यह है कि जो भी हमने जाना वो हमने नहीं जाना निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम न थे और जानना घटित हुआ है यही उपनिषद के ऋषि कहते यही वेद के ऋषि कहते यही मोहम्मद कहते यही जीसत कहते अगर हम कहते हैं कि वेद अपौर तो उसका और कोई मतलब नहीं उसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर उतरा उसने किताब लिखी ऐसे पागलपन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं अपौरसे का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी उस वक्त वो मौजूद नहीं था उस वक्त मैं मौजूद नहीं था जब ये घटना घटी जब ये उपरिषद का वचन उतरा किसी पर और जब ये मोहम्मद पर कुरान उतरी और जब ये बाइबल के वचन जीसस पर उतरे तो वे मौजूद नहीं थे धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं है हो नहीं सकते क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है तो उसके उतरने का भी मार्ग वही है जो धर्म में उतरता है जो धर्म के उतरने का मार्ग सत्य के उतरने का एक ही मार्ग है जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है हमारे भीतर जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है वो दुनिया में कोई भी ढंग से चाहे कोई संगीतज चाहे कोई चित्रकार चाहे कोई कवि चाहे कोई वैज्ञानिक चाहे कोई धार्मिक चाहे कोई मिस्ट्रिक दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया लेकिन धर्म का अनुभव 10000 साल पुराना है 10000 साल में धार्मिक फकीर को धार्मिक संत को धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ कि यह मैं नहीं हूं ये बड़ी मुश्किल बात है जब पहली दफ़ा आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है तब डिस्टिंगशन करना बहुत मुश्किल होता है कि ये आपका है कि परमात्मा का है जब पहली दफा आता है तो मांडोल होता है मन की मेरा ही होगा और अहंकार की इच्छा भी होती है कि मेरा ही हो लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे जब दोनों चीजें साफ होती और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कहीं कोई तालमेल नहीं बनता तब फासला दिखाई पड़ता है डिस्टेंस दिखाई पड़ता है विज्ञान की उम्र नई है अभी दो तीन सौ साल लेकिन दो तीन साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है आज से पचास साल पहले वैज्ञानिक कहता था जो खोजा वो हमने खोजा आज नहीं कहता आज वो कहता हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम पड़ता तो है सब आज का वैज्ञानिक उतनी ही मिस्टिसिज्म की भाषा में बोल रहा है उतने ही रहस्य की भाषा में जितना संत बोले थे इसलिए जल्दी ना करें और सौ साल और वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते है बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो बुद्ध बोलते है बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो अगस्तीन अब फ्रांसिस बोलते हैं बोलनी ही पड़ेगी बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होता है और जितना सत्य प्रकट होता है उतना ही अहंकार लीन होता है और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वो प्रसाद है वो क्रेस है वो उतरा है उसमें मैं नहीं हूं और जो जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेवारी मेरी है क्योंकि मैं इतना मजबूत था जान नहीं सकता सत्य उतारता है खाली क्षेत्र में सुनने क्षेत्र में और असत्य उतारना हो नये की मौजूदगी जरूरी है विज्ञान की खोज को बाधा नहीं पड़ेगी जो खोज हुई है वो भी अज्ञात से संबंध सही से होगी समर्पण सही और जो खोज होगी आगे वो भी समर्पण सही होगी समर्पण के द्वार के अतिरिक्त सबसे कभी किसी और द्वार से न आया है न आ सकता है आचार्यश्री आपकी आपका ये स्टेटमेंट बड़ी दिक्कत में डाल देता है कि अचेतन मन भगवान से जुड़ा हुआ होता है ये तो युने पीछे से बताया मिथोलॉजी का कलेक्टिव अनुकंश के संबंध जोड़कर मगर फ्रॉयड कहता है कि वो शैतान से भी जुड़ा होता है तो वह अच्छी पड़ जाती है फ्रॉइड का ऐसा जरूर ख्याल कि वो जो अचेतन मन है हमारा वो भगवान से ही नहीं सैतान से भी जुड़ा होता है असल में भगवान और शैतान हमारे सब हैं जब किसी चीज को हम पसंद नहीं करते तो हम कहते हैं शैतान से जुड़ा है और किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं तो हम कहते हैं भगवान से जुड़ा है लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि अज्ञात से जुड़ा है और अज्ञात मेरे लिए भगवान है और भगवान में मेरे लिए शैतान समाविष्ट उससे अलग नहीं है असल में जो हमें पसंद नहीं है मन होता है कि वो शैतान ने किया होगा जो हन पसंदता है कि वो भगवान ने किया होगा ऐसा हमने सोच रखा है कि हम केंद्र पर हैं जीवन के और जो हमारे पसंद पड़ता है वो भगवान का किया हुआ भगवान हमारी सेवा कर रहा है जो पसंद नहीं पड़ता वो शैतान का किया हुआ शैतान हमारी दुश्मनी कर रहा है मनुष्य का अहंकार है जिसने शैतान और भगवान को भी अपनी सेवा में लगा रखा है भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं जिसे हम शैतान कहते हैं वो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है जिसे हम बुरा कहते हैं वो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है और अगर हम बुरे में भी गहरे देख पाए तो फौरन हम पाएंगे कि बुरे में भला छिपा होता दुख पाएं तो में भी गहरे देख पाए तो पाएंगे कि सुख छिपा होता है अभिशाप में भी गहरे देख पाए तो पाएंगे कि वरदान छिपा होता है असल में बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू शैतान के खिलाफ जो भगवान है उसे मैं अज्ञात नहीं कह रहा है मैं अज्ञात उसे कह रहा हूं जो हम सबके जीवन की भूमि जो अस्तित्व का आधार है उस अस्तित्व के आधार से ही रावण भी निकलता है उस अस्तित्व के आधार से ही राम भी निकलते हैं उस अस्तित्व से अंधकार भी निकलता है उस अस्तित्व से प्रकाश भी निकलता है हमें अंधकार में डर लगता है तो मन होता है अंधकार शैतान पैदा करता होगा हमें रोशनी अच्छी लगती है तो मन होता है कि भगवान पैदा करता होगा लेकिन अंधकार में कुछ भी बुरा नहीं है रोशनी में कुछ भी भला नहीं है तो को प्रेम करता है अंधकार में भी परमात्मा को पाएगा और प्रकाश में भी परमात्मा को पाएगा सच तो यह है कि अंधकार को भय के कारण हम कभी उसके सौंदर्य को जान ही नहीं पाते उसके रस को उसके रहस्य हम कभी जान ही नहीं पाते हमारा भय मनुष्य निर्मित है कंदराओं से आ रहे हैं हम जंगली कंदराओं से होकर गुजरे हैं हम अंधेरा बड़ा खतरनाक जंगली जानवर हमला कर देता, रात डराती थी इसलिए अग्नि जब पहली दफा प्रकट हो सकी तो हमने उसे देव का बनाया क्योंकि रात निश्चिंत हो गई आंख जला के हम निर्भय हुए अंधेरा हमारे अनुभव में भय से जुड़ गया है रोशनी हमारे हृदय में अभय से जुड़ गई है लेकिन अंधेरे का अपना रहस्य रोशनी का अपना रहस्य और इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटित होता है वो अंधेरे और रोशनी दोनों के सहयोग से घटित होता है एक बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में फूल आता है रोशनी में बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में जमीन में जड़ें फैलती हैं अंधेरे में जमीन में फूल खिलते हैं आकाश में रोशनी में एक बीज को रोशनी में रखते फिर फूल कभी ना आए। एक फूल को अंधेरे में गड़ा दें फिर बीज कभी ताजा ना होगा एक बच्चा पैदा होता है मां के पेट के गहन अंधकार में जहां रोशनी की एक किरण नहीं पहुंचती फिर जब बड़ा होता है तो आता है प्रकाश अंधेरा और प्रकाश एक ही जीवन शक्ति के लिए आधार है जीवन में विभाजन विरोध पोलरिटी मनुष्य की है फ्रैड जो कहता है कि सैतान से जुड़ा है फ्रैड यहूदी चिंतन से जुड़ा था यहूदी घर में पैदा हुआ था बचपन से ही शैतान और परमात्मा के विरोध को उसने सुन रखा था यहूदियों ने दो हिस्से तोड़ रखे हैं। एक शैतान है एक भगवान है वो आदमी के ही मन के दो हिस्से तो प्रायड को लगा कि जहां जहां से बुरी चीजें उठती हैं अचेतन से वे बुरी बुरी चीजें शैतान डाल रहा हो नहीं कोई शैतान नहीं और अगर शैतान हमें दिखाई पड़ता है तो कहीं न कहीं हमारी बुनियादी बोल है धार्मिक व्यक्ति शैतान को देखने में असमर्थ है परमात्मा ही है। और अचेतन है जहां से वैज्ञानिक सत्य को पाता है या धार्मिक सत्य को पाता है वो परमात्मा का द्वार है धीरे धीरे हम उसकी गहराई में उतरेंगे तो ख्याल में निश्चित आ सकता से सज्जनयर्ष गुरो सिंहनादं शंख्म शखाश पणवान कपो मुखा सशाद तुमो भव पराक्रमशाली गुरुग्रुप्त भीष्म पिता मह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंह पर अपना उदात शंख बजाया